सम्पन्न हो और जो समझाने की कोशिश करे तो श्रेता समझने की कोशिश करे तहजन करवाया जाए तेजस्वी नाय भी समस्त हम दो अध्ययन कर रहे हैं वह तेजस्वी होता हुआ बत्ता दुर्म को बोल रहा है त्रेता दुर्म को सुन रहा है तेजस्ती का अर्थ है अविद्या अविद्यावृत्ति में समर्थ तेजपी तो जैसे आग लकड़ी को जला देती है वैसी तो ये, ये जो हमारा अध्ययन है अभीत है वो अविद्या को भस्म कर रहे तेजस्वी नाग अभी तमर्थ तेजस्वी नाग अभीतम अस्तित्व नई आगहे है अधीतम तेजस्वी अस्तित्व अब एक बात कही वो कही गई कि हम लोगों में विद्वेश कभी न हो तो क्योंकि जब द्वेश आता है तो वो हृदय को जला देता है और जब हृदय भी जल जाएगा तो कहा होगा ज्ञान कहां होगी भक्ति कहा रहेगी भावना कि जिसके हृदय में देश आ गया निंदा आ गई देश विघुन आ गए तो ये जैसे हम लोग शांति प्राप्त करते हैं तो इसमें साफ बात है काम प्रेभा से हमारी रक्षा हो समावि सदगुण हमारे जीवन में आने और हम सब मिल कर के बच्चों को जानने का प्रयास करें और अविद्यावृत्ति में हमारा अध्ययन समर्थ हो और हम लोगों में परस्पर विद्वेश कभी ना हो अब अन्यत्र अेदवाप्या विधि संस्कर्शन प्राण्यम न न दृष्ट तथा आत्मद्वान फलपर्यतवा तद्स्यम शख्यात देश तो घूरा निकाले हैं ऐसी एक, एक वाक्य जो है जो मानो रत्न है रत्न श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि वेदवतन जो हैं उनके बारे में ये देखने में आता है कि वो कुछ बुद्धि निषेध करता है। मनुष्य सुबह कोई बात बोलनी हो तो तब बोलना चाहिए जब कुछ विधान करना हो किसी करो या उसको देखना हो तो ये मत करो तो ना मिश्र है ना नरर्थक नहीं बोलना चाहिए बोलने की ही शैली है तो वेद जो वे है वो पुरुषार्थ प्रतिपादक हैं निरथक तो नहीं बोलते हैं कुछ करने के लिए बोलें कुछ छोड़ने के लिए बोले और यदि ऐसा नहीं बोलेंगे तो प्रमाण नहीं होंगे बोले भाई कुछ तो वचन ऐसे भी देखने में आते हैं वेद में जैसे तेरे दी रुद्र ने रेदम किया तो रुद्रवीण ने रेदम किया रुद्र रगत की उत्पत्ति हुई चांदी पैदा है, कि हुई आखिर जिस देखें रुद्र की वो चांदी बन गए, ये बात में लगते हैं, तो इसलिए न तो हमारे कुछ करने का है और ना तो कुछ छोड़ने का है तो ये वचन तो बिल्कुल निराक्षक हुआ जब किसी वचन का स्वार्थ में कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता तब देखना पड़ता है कि ये प्रकारांतर पे कोई इसमें ध्वनिक अर्थ है कि नहीं कहीं के साथ इसका संबंध होता है कि नहीं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो देले एक जगह वेद में ऐसे लिखा है कि बरही रजतम नदे जब दरहिर जाग करे तो इसमें चांदी न दे तो वहां चांदी देने की मनाही है एक यज्ञ ऐसा है कि इसमें सादी न डाले चांदी नदे तो वहां चांदी को मना किया चांदी देने से। तो क्यों मना किया तो यह क्या मना किया तो इसका कुछ कारण होना चाहिए तो यहां भाई की स्त्रुति ने कहा है कि जब रुद्र ने रेया तब चांदी पैदा हुई तो यहां तो ये निरर्थक हो रहा था कि रुद्रम रेया और चांदी पैदा हुई इसका क्या प्रयोजन है और यहां मना किया जा रहा था कि ही जाग में चांदी नहीं रहना तो यहां क्या मना किया गया इसका तो हेतु नहीं मिल रहा था अब दोनों तो एक नहीं मिला दिया है ना तो ये मक्का रथ डगधन न्याय से दोनों का एक साथ जोड़ बैठ गया ऐसे देखा है ना एक जगह लड़ाई हो रही थी ऐसा बाण मारा सामने वाले दुश्मन ने रथ जल गया घोड़ बचे और उसी एक दूसरा भीड़ जो है वो लड़ रहा था उसके और देख करके सामने वाले ने ऐसा बाण मारा कि घोड़े मर गए रथ बट गया तो दोनों भीड़ों ने आपस में सलाम की उनके घेरे और उनका रथ दोनों घेर दिया और एक रथ तैयार हो गया और दोनों युद्ध करने के लिए तैयार हो गए एक तो नक्सातर शन एक का एक के घूर्ण मर गए थे एक का रथ जल गया था दोनों आपस में मिले और काम करने के लिए तैयार हो गए तो एक बात के निस्कार हो रहा था और एक जगह जो कहानी कही गई थी वो जो मतलब हो रही थी तो जब दोनों को गोड़ा तो कहानी स्वार्थ में नहीं इस निषेध के अंग के रूप में सम्बद्ध हो गए क्योंकि रुद्र की आंखें से निकले हुए आंसू चांदी के रूप में आए हैं इसलिए जल्दी की आग में और जल्दी की दर्व जाग में चांदी का प्रयोग नहीं करना तो ये निषेध में परिवर्तित हो गया विदि वो चला गया काम कहा गया ये काम नहीं करना तो अब यह है कि वेदांश जो है इस आत्मा को तो ब्रह्म बताते हैं तो ब्रह्म बताने से क्या होगा ये तो निरर्थक वचन मालूम करता है असल में बात यह है कि लोगों की आदत ऐसी पड़ी है कि कुछ करो और कुछ छोड़ो अगर कुछ करने को न मिले तो उनकी मजबूर मनोवृत्ति जो है हा वो न हो और कुछ छोड़ने को न मिले अगर मालिक हुक्म देने वाला न हो तो मजदूर वृत्ति जो है वो परितार्थ नहीं होती तो मनुष्य की आदत पड़ी है कुछ करो कुछ छोड़ो यहां तक कल मैं मनुस्मृति का मेधातिथि भाग से रहा था उन्होंने लिखा लौकिकों की परमा लौकिक बात भी परम धर्म होती है तो कहा तो दृष्टांत दिया कि आप अनजान जगह में जाएं, जंगल में और वहां पानी का खूब संग्रह देते और एक जंगली बुद्धा आके आपको मना कर दे जंगली बुद्धा आपको आकर के मना कर दे कि यहां स्नान मत करना तो बोले कि आप बिल्कुल बीर बच्चन की परवाह मत करो कि वहां बड़े जलाशय में स्नान करने को लिखा है वो तो जो जंगल के बुद्धे ने मना कर दिया कि यहाँ स्नान मत करो तो उसके अनुभव से सिद्ध है कि पानी में कोई दोष है वहां कोई मगर है कोई गड्ढा है कोई भवर है कोई डूब जाने का डर है वहां वही जो गांव का बुद्धा है ना उसकी बात को बिल्कुल धर्म मान लो हाँ यदि कोई कहे कि देखो भाई जंगल में इस तेरह चनी से प्राप्त मत रहो तो इस बुद्ध की बात मान लो बला वहां पेड़ का डर होगा सांप का डर होगा भेड़िए का डर होगा तो विधि निषेध के बिना हाँ। संसार में कोई बात वापति नहीं अभी वेदांत जो है इनका एक वेद जो है इसका एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए कि हमारे वैदिकों का आग्रह है कि वेद का एक अक्षर भी निष्प्रयोजन नहीं है hmm. उसकी कोई तो संगति पुरुषार्थ का प्रतिपादक कर धर्म करो धर्मम कर क्रियात्मक धर्म का प्रतिपादन हो यम क्रिय मणम आर्या प्रत धर्म तो कहते हैं कि हम करें और करते हुए देख करके हमारे बड़े बूढ़े इसकी प्रशंसा करें हैं कि ये धर्म है जंग प्रमाण स्वर्ग में जाने पर बूढ़े लोग प्रशंसा करें कि वो स्वर्ग में गया तो नहीं और मरने के बाद स्वर्ग में गया कि नहीं गया ये कौन देखेगा कौन तारीफ करेगा हैं? तो भाई आगे जश्न मिलेगा तो आगे जश्न मिलेगा तो अभी कहाँ देख रहा है करते समय बड़े बूढ़े लोग इसकी प्रशंसा करें श्रीमद भागवत ने भी यही परिभाषा लिये तदेव पाक्षक विद्या प्रकर्शते निंदी ताम समत्द राज्युपेक्षिता